का पालन कर रहा है ये पता नहीं है केश धन्य हो रहा है श्री कृष्ण के श्री केशों के तो धन्य हो रहा है कृष्ण के केशों की के सेवा करके और केशवी धन्य हो रहे हैं उस तो शोभा के द्वारा तो दोनों दोनों की शोभा को अपूर्व से बढ़ा रहे हैं अन्य पालन करता एक दूसरे का पालन करते हुए श्रृंगार के द्वारा अंग की शोभा अंग के द्वारा श्रृंगार की शोभा रूप से यही कहा जाएगा कि यहां अंग के द्वारा ही श्रृंगार की शोभा हो कतने चक्के बनना तो एक दूसरे का पालन करते हुए माने माने कोई ना माने अपनी चमक उस चमक से एक दूसरे का पालन करें केश की चमक से वस्त्र तोलिया उनकी शोभा बढ़ी है और तौलिया की चमक से केश की शोभा बढ़ रही ना माने चकाचौंध चकचो ऐसी अपनुभावी हो, हो।, हो यहाँ पर जो दृष्टान्त अलंकार है बिंब पृथ्वी भाव से दृष्टान्त अलंकार उन दुष्टांत अलंकार का यहाँ प्रयोग कर स्नाना रजून, सदल कान, सदल कान, अपे चि चारुस्वकुटलांजय भावे तिलक शशिमंडलाभव अपूर्व तेज है उन तेजों को भी दूर करने वाला अन्य रत्नों की जितने भी तेज में वस्तु हैं उन तेजस्वी वस्तुओं को भी दूर करते हुए वह कौस्तु विराजमान है पन्ना नीलम और ताल इनके तेज को कौस्तुमणि का जो तेज है वह दूर करते हुए विराजमान हो रहा है धुर मन दूर कर रहा है अनाग अनाग माने प्रकृष्ठ आग कहते हैं दोष को अनाग माने जिसमें दोष नहीं है निर्दोष तेज को प्रकट करने वाला है आगस्कृत माने अपराध करना आग माने अपराध और अनाग माने निरपराध माने निर्मल जो तेज है उस निर्मल तेज को जहां प्रकट किया जाए अन्य प्रभाव रणकारी जो अन्य प्रभा आवरणकारी जो दूसरे अलंकारों की प्रभा है उस अलंकारों की प्रभाव को भी आवरणकारी वो कौस्तुमणि ढक देने वाली है दूसरी प्रभावों को ढक लेने वाली है मयूख सान्द्रम और जिसमें घनी सांद्र मयूख माने किरणें निकलनी है कॉन्सेंट्रेट्रेसेंट्रेट जो सघन जो किरणें हैं वो किरण जिससे चारों ओर निकल रही हैं अन्य प्रभा आवरण कार्य मयूख सान्द्रभ दूसरी जो प्रभा है उनका आवरण करने वाली जिनकी किरणें हैं ऐसे श्री कौस्तु भाग विधम जो कौस्तुभ मणि है उस कौस्तुभ अभिद नाम की मणि को अधत्त श्री कृष्ण को धारण कराया उस समय कौस्तुभ मणि को धारण कराया महामणि नाम जो महामणि है उस महामणि को उस समय किसी सखा सखाने धारण कराया कौस्तुभ मणि कैसी है जिसमें से पन्ना के समान हरी नीलम के समान नीली हीरे के समान सफेद और पंदर मणि के समान लाल प्रद्योत निकल रही थी और अनागा और अन्य जितनी भी मणिया है प्राकृतमणि उनकी शोभा को विधुरयंतम जो कौस्तु मणि दूर कर रही थी और अनागह जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी कोई दोष नहीं था ऐसे अन्य प्रभा का आवरण करने वाली मयूख सान्द्रम किरणों से जो घनी थी घनी किरण जिससे निकल रही थी ऐसी श्री कौस्तुभ नामक मणि को सखाओं ने श्री कृष्ण को धारण कराया, लाया वो महामणिंद्र है महामणिंद्र है मणियों का राजा है को कहते हैं जल को कु कु कहते हैं जल को और उसको जो स्तुभ माने रोक करके प्रकट हो माने जल मथने पर समुद्र के जल से निकल करके जो आया हो और जल की प्रभा के ऊपर जो छलक गया हो उसका नाम है कौस्तुभ कौस्तुभ शब्द का यदि कहीं निर्वचन करें तो व्याकरण की दृष्टि से कु कहते हैं पृथ्वी पृथ्वी को जो रोके उसका नाम हुआ जल माने समुद्र कुस्तुभ पृथ्वी को जो रोकने वाला माने पृथ्वी की बेला पृथ्वी की सीमा रूप जो हो उसका नाम हुआ कुस्तुभ कुस्तुभ कहेंगे समुद्र को क्योंकि समुद्र पृथ्वी की सीमा को स्थापित करता है और उस कुतुभ से जो उत्पन्न हो उसका नाम है कौस्तुभ जल से जो उत्पन्न हो उसका नाम हुआ कौस्तुभ कु माने पृथ्वी उसका स्तुभ माने सीमा वो हुआ जल समुद्र उस समुद्र से जो उत्पन्न हो उसका नाम हुआ कौस्तुभ कुतुभ उससे उत्पन्न होने वाला अनु प्रत्यय होकर के कौस्तुभ उससे उत्पन्न होने वाला जो है वो कौस्तु मणि हुई वो कौस्तुभ मणि अपने रूप से विराजमान है श्री ऐसी कौस्तु ऐसी जो है उस महामणिंद्र को श्रीकृष्ण ने धारण किया हारान दधान ताम गोचरता किंचित विशालतर वक्षस नाभ पूछित प्रलम्बन अथ कांचन जान मूले स्थूलेन मौतिक फल प्रकरण कहीं मोटी माला वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं स्थूलेन माने स्थून मौतिक फल माने मोती उनका प्रकार माने समूह मोटे मोटे मोतियों का समूह उनसे क्लिप्तांग हार सुंदर हार बनाए गए दधार गिर गोचर गोचरता अबाप्ता आज उन हारों को धारण करके गिर गोचरता गोचरता अबापताम गिर गोचर माने वाणी के गोचर नहीं है जिनकी शोभा का वर्णन कर सकना वाणी के द्वारा भी संभव नहीं है गिर गोचरताम अबापताम गिर गोचरता जो है उसको प्राप्त न करने वाले जो सुंदर मोती हैं उन मोतियों की सुंदर माला को हारों को श्री कृष्ण ने धारण किया सुंदर मूर्तियों की माला को श्री कृष्ण ने धारण किया और मालाएं कैसी है उसको बता रहे हैं कि कश्चित विशालता बक्षस ही कोई विशाल बक्षसल तक ही विराजमान है केवल बक्षसथल तक कोई माला आ रही है कोई नाभिकूले उससे बड़ी माला जो है वो नाभि तक आ रही है तकारी है। फिर अथर कोई माला जो है वो और लंबी होकर के घटू तक ऐसे चढ़ाव उतार जो माला है उन थाकदार मालाओं को धारण कराया भले ये माने पूरी थाकदार, पहले छोटी माला फिर उसके ऊपर बड़ी माला फिर उसके ऊपर बड़ी माला फिर उसके ऊपर बड़ी माला ऐसे थकदार जो माला है उन था मालाओं को उस समय धारण कराया है तो स्थूल भौक्तिक फलक प्रकरण ऊपरी माला प्राय मोटे मत दानों की और भीतर की जो माला है वो प्राय छोटे दानों की छोटे मोतियों की जीने मोतियों की तो स्थूल मौक्तिक फलक प्रकरण जो स्थूल मोती की माला है उनके समूह से क्लिप्तान माने बने हुए हारो श्री कृष्ण ने हारों को धारण किया गिर गोचरतांग अबापतांग जिनकी शोभा का वर्णन कर सकना या वाणी का विषय नहीं है गिरी माने वाणी गिरा उसकी गोचरता को प्राप्त नहीं है वाणी के द्वारा वर्णन वर्णन जिनका नहीं किया जा सकता है किंचित विशालतर वक्षसी कोई विशाल वक्ष स्थल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही हैं, कोई नाभकूले नाभि तक लंबी हैं और कोई प्रलम्बन अथ जान कोई जन्ाओं तक लंबी होकर के विराजमान हैं। ऐसी मालाओं को श्री कृष्ण ने धारण किया और धारण करके श्री कुंडले मणिमय उस समय कान में सुंदर कुंडल उनको धारण किए मकरे मकर के आकार के मछली के आकार के सुंदर कुंडल उनको काम में धारण किया है जैसे मछली घूम करके आई हो ऐसे काम में घूम या घूम करके और फिर ऊपर टेढ़े हो करके वो कुंडल विराजमान श्री कुंडली मणिमय मकर अनुकार मकर माने मछली मकर माने मछली होता है मगर नहीं है बाद में फिर वो मकर शब्द मकर शब्द के साथ में मिल गया मकर का अर्थ मछली होता है मगर के लिए संस्कृत में नकर शब्द का प्रयोग होगा मकर शब्द का प्रयोग होता है बाद में ये शब्दों का कहीं विस्तार और संकोच शब्दों का अर्थ परिवर्तन ये सब समय के अनुसार बाद में होता चला जाता है ये भाषा विज्ञान का एक सह है कि चार कोष पे बदले पानी और आठ पे पर चार कोष के बाद में पानी की तासीर बदल बदल जाती है और आठ कोष पर जाने के बाद में जो पानी है उसका एक्सेंट बदल जाता है और डायलेक्ट जो है वो डायलेक्ट इसी तरह से जो लैंग्वेज है वो कहीं डायलेक्ट के रूप में जैसे परिवर्तित होती है वो भौगोलिक परिस्थिति और आंचलिक परिस्थितियों के कारण कहीं भाषा ही अलग अलग जगह से सुन जाती है और आंचलिकता एक विशेष क्षेत्र की जो भाषा है वो भाषा अलग से बन जाती है तो श्री कुंडले तो आ, मकरान मछली के आकार के इसी के प्रसंग में ये सारी बातें आए तो मछली के आकार के श्री कुंडल हैं कांत प्रभाकृत कपोल महा जिनकी चमक कपोल के ऊपर पड़ रही है तो कपोल तो हो गया दर्पण और चमक जो है वह कहीं कपोल के ऊपर आ रही है कांति प्रभा कांति की प्रभा से कपोल मह कपोल पर जो और भी ज्यादा दुग्ने चमक रहे महाप्रचार जो तेज है उसका प्रचार कर रहे हैं मैं चमक बढ़ा रहे हैं श्री ऐसे ऊपरी उन कुंडलों को किसी सखाने श्री कृष्ण के कान पहले बड़ा किया उतारा फिर उसको पहछा और पोछ करके जलोप रुद्धे क्योंकि उसमें जल लगा हुआ था तो जल से लगे हुए उस कुंडल को पहच करके थोड़ा रगड़ करके चमका करके फिर स्नान स्नान के उत्सव में जिन कुंडल में जल लगा हुआ था हुए थे, उनको पूर्व सिद्धे उनको बेरहस्य माने जल से दूर किया और फिर श्री कृष्ण को धारण करा दिया कां से उतारा पूर्व सिद्धे तो कुंडल पहले से पहने हुए थे उनको फिर सा पूर्व सिद्धे उनको दोबारा श्री कृष्ण को कृष्ण को धारण कर, करा दिया तो पहले दूर किया फिर श्री कर्ण उपनिर्णाय श्री कानो में उपनिर्णाय ने दोबारा धारण कर दिया जलोपरुद्धे स्नानोपेन स्नान के उस सब के कारण जो जल से भीग गए थे उनको बिरस्य उनको काम से पहले दूर किया पूर्व सिद्धे पहले से पहने हुए थे पर उन कुंडलों को फिर से कानों में दोबारा पहना दिया इस प्रकार कुंडल शोभा को प्राप्त हो कर्णियों श्री कुंडले मणिमय मणिमय कुंडल हैं मकरान कार्य मछली के आकार के हैं कांत प्रभाकृत अपनी कांति और प्रभा से कपोल ये कपोल की चमक को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं श्री करने कुलों को पहनाया कैसे पहनाया कि पहले जलोक रुद्धे स्नान स्नान करने से जो जल में भीग गए थे उनको विरहस्यों उनको कान से पहले अलग करके पहच करके स्वच्छ करके सब पूर्व सिद्धे पहले से पहने हुए उन कुंडलों को दोबारा पहना दिया आय मानो श्री प्रिया के गुणगान को श्रवण करने की जो अभिलाषा है वह अभिलाषा ही कुंडल बनकर के श्याम सुंदर के काम में विराजमान है दस को निवर्णन किया प्रिया के अधर पान की प्रिय के अधर पान की जो अभिलाषा वही मास काका का गजमुक्ता बनकर के विराजमान हो प्यारे के दर्शन करने में जो सहज वामता है वही आंख का कज्जल बनकर के विराजमान हो जाती है महाभाव स्वरूप है और जब भाव रूप है श्री प्रिया जी तो जितने भी आभूषण हैं उनको भी श्री राय रामानंद निरूपण करते हैं कि वे सब श्रृंदार भी भाव रूप श्रृंदार तो कृष्ण गुणगान श्रवण करने की अभिलाषा प्रिया जी का कुंडल राधा का गुणगान करने की अभिलाषा श्याम सुंदर का कुंडल श्री राधिका कृष्ण के श्री अंग की गंध को सूंघने की जो अभिलाषा है वही श्री प्रिया जी की नाक की सली होकर के विराजमान नथ बनकर के प्यारे के अधर पार करने की अभिलाषा वही गजमुक्ता बन करके विराजमान हो जाए प्यारे के प्रति साहिज्यो बामता है कौटिल्य वही आंख का काजल बन करके विराजमान हो जाए तो ऐसे जितने भी श्रृंगार हैं वे सब भाव रूपी हैं जहां प्रिया की लज्जाशीलता वही कंच सुंदर साड़ी बनकर के विराजमान हो जाए जो सही मान है वही कंचुकी बनकर के विराजमान हो जाए तो जितने भी श्रृंगार हैं वे श्रृंगार सब सखी रूप होकर के या सब भावरूप होकर के श्री महावाणी जी में श्रृंगारों को सखी रूप कहा और श्री चैतन्य चरतामृत में प्रिया जी के लाल जी के जितने भी श्रृंगार हैं उनको भाव रूप कहा जहां महाभाव स्वरूप है वहां श्रृंगार भाव रूप है जहां निकुंज में क्रिया कर रही है वे भावरूप सखी भी होकर के विराजमान तो श्रृंगार भाव रूप और सखी रूप दोनों रूपों में मिलाएगा बोलो लाली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय कल तो कथा और होगी पर पार्सों से शायद सप्ताह है। तो कल तो कथा है कल से दर्शन देंगे समाज कब